श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरयानंद शास्त्राध्ययन में हरि महाराज की निष्ठा अपूर्व थी यहाँ तक कि बीमारी में भी उनका अध्ययन नियमित रूप से चलता था जब वे एकाग्रता के साथ अध्ययन करते रहते तो उन्हें समय का ज्ञान नहीं रह जाता था साधारणतया वे सभी कार्य समय करने के आदि थे प्रातःकृत्य ध्यान भ्रमण पाठ स्नान भोजन ये एक के बाद एक घड़ी के कांटे के समान चला करते थे परंतु जब वे अध्ययन में डूबे रहते तो सेवक द्वारा समय का बारंबार स्मरण करा देने पर भी अभी उठता हूँ अभी उठता हूँ कहते हुए क्रमशः देरी ही करते जाते थे पठन के बाद तैलमर्दन आदि के समय वे पठित विषयों की पुनः चर्चा करते हुए कहते स्वामी जी भी ऐसा किया करते थे इससे पढ़ा हुआ विषय सदैव के लिए दृढ़ हो जाता है शास्त्र पाठ के श्रवण में भी उनकी विशेष रुचि थी यथा समय निर्दिष्ट साधु उपनिषद अथवा भागवत आदि शास्त्र ग्रंथों को पढ़कर व्याख्या किया करते थे पाठ समाप्त हो जाने पर हरि महाराज काफी समय तक पठित विषय पर नया आलोक डालते तथा श्रोताओं की शंका दूर करते थे अपने ध्यान अभ्यास तथा अनुभूतियों के बारे में एक दिन उन्होंने कहा था कि एक बार उन्होंने निद्रा त्याग कर सारा समय ध्यान में ही बिताने का निश्चय किया था निद्रा कम होते होते जब पूरी तौर से चली गई तब उन्हें स्मरण हो आया कि निद्रा के अभाव में ही स्वामी जी का स्वास्थ्य टूट गया था कहीं मेरी निद्रा भी एकदम चली तो नहीं गई इससे शारीरिक पीड़ा आदि हो सकती है यह सोचकर वे पुनः प्रयास करते हुए नींद को लौटा लाए इस जितेन जित निद्रा अवस्था में वे सात आठ दिन तक रहे थे इन योगीराज के प्रति उनके गुरुभाओं की कैसी श्रद्धा थी यहाँ पर इसका एक दृष्टांत देना असमीचीन न होगा 1921 सौ ईस्वी का प्रारंभ था स्वामी ब्रह्मानंद काशीधाम में रामकृष्ण अद्वैत आश्रम के एक कमरे में बैठे हुए थे ऐसे समय स्वामी शारदानंद तथा अन्य सन्यासियों ने आकर उन्हें प्रणाम किया इस पर वे अचानक बोल उठे देखो शरद मेरी हरि महाराज को प्रणाम करने की इच्छा हो रही है ऐसे महापुरुष दुर्लभ हैं दुसाध्य रोग की बात को भूलकर, देखो वे कैसे आत्मस्थ हैं तदुपरांत हरि महाराज के कमरे के निकट से होकर जाते हुए शारदानंद जी के मन में आया कि ऐसे अवसर को गवाना उचित नहीं अचानक ही कमरे में जाकर उन्होंने हरि महाराज को साष्टांग प्रणाम किया हरि महाराज ने पूछा कौन जब उन्हें पता चला कि स्वामी शारदानंद है तो उन्होंने छुप स्वर में कहा मैं रोग से अंधे जैसा हो गया हूं इसीलिए तुमने मुझे संकोच में डाल दिया मैं क्या तुम्हारी महिमा नहीं जानता गुरु भाइयों के प्रति हरि महाराज की श्रद्धा एवं प्रीति की झलक पाठक पहले ही पा चुके हैं उनके काशी में निवास करते समय स्वामी अद्भुतानंद को देह त्याग हुआ उस समय हरि महाराज का शरीर दुर्बल था और चलने में कष्ट होता था फिर भी वे उन्हें देखने जाया करते थे उस समय सड़क की मरम्मत हो रही थी और रास्ते पर गिट्टी पड़ी हुई थी एक दिन जाने का कोई साधन न मिलने पर वे उसी उबड़ खाबड़ मार्ग पर तेजी से चलते हुए वहाँ पहुंचे थे लाटू महाराज की महासमाधि के पश्चात उस समय की अवस्था का वर्णन करते हुए हरि महाराज ने जो पत्र लिखा था उसे हम स्वामी अद्भुतानंद अध्याय में उद्धत कर चुके हैं इस पत्र में केवल लाटू महाराज की उच्च अनुभूति की महिमा ही व्यक्त हुई हो ऐसी बात नहीं पत्र के प्रत्येक वाक्य में हरि महाराज की उच्च भाव को अनुभव करने की क्षमता उनका गुरु के प्रति प्रेम तथा गुणग्राह्यता भी दृढ़ रूप से अंकित है सेवकों के साथ प्रेम तथा गुण ग्राहकता भी दृढ़ रूप से अंकित है सेवकों के साथ उनका संबंध तथा व्यवहार अपूर्व था यह विषय स्वामी ब्रह्मानंद जी के निम्नोक्त वचन का स्मरण करने से भलीभांति स्पष्ट हो जाएगा एक दिन एक गुरुभाई ने जब महाराज के समक्ष किसी सेवक के बारे में शिकायत की तो उत्तर में उन्होंने कहा सेवक से केवल सेवक का दावा नहीं करना चाहिए उन्हें कुछ धर्म भाव भी देना चाहिए हरि महाराज से उन्हें वह प्राप्त होता है इसलिए वे उनके पास पड़े रहते हैं वस्तुता सेवकगण जितनी देर तक उनके पास रहते थे उतनी देर तक उनका मन एक उच्च भाव राज्य में विचरण किया करता था इसकी महिमा को न समझ पाकर जब वे संयोगवर्ष अन्यत्र चले जाते तो यही आकर्षण उन्हें दूर दूर से भी बारम्बार उनके सानिध्य में खींच लाया करता था हरि महाराज सेवकों से कहा करते थे तुम लोगों का उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है इसीलिए तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैं तुम्हें बुरा भला कहता हूँ एक ओर जैसे वे अत्यंत कड़े थे दूसरी ओर वैसे ही कोमल भी थे एक दिन तेल मालिश के लिए सेवक समय पर न आने पर हरि महाराज किसी दूसरे से काम ले रहे थे इतने में सेवक आ पहुँचे साथ ही महाराज वज्र निर्घोष की तरह गरज पड़े उसे सहन कर न कर पाकर सेवक रो पड़े उसी क्षण हरि महाराज के क्रोध का अभिनय जाने कहाँ लुप्त हो गया उन्होंने आशीर्वाद देते हुए सेवक के सिर पर हाथ रखा साथ ही सेवक को ऐसा अनुभव हुआ मानो उस स्नेहपूर्ण स्पर्श के माध्यम से विद्युत प्रवाह के समान एक आध्यात्मिक शक्ति उनके शरीर में प्रविष्ट हो रही है